नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग मुंबई पहुंचे हुए हैं मड आइलैंड में आ चुके हैं जहां पर बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है और चारों तरफ जो है पानी है और पानी के बीच में ये दुनिया बसा हुआ है जहां पर बहुत सारे शूटिंग सेट्स भी हैं और उसमें से गिरीश वसईकर का भी एक सेट चालू है जिसमें मराठी सीरियल को शूट कर रहे हैं

डायरेक्शन दे रहे हैं और उनके साथ में काफ़ी टीम है और बड़ा शोरगुल था अभी शांत हो गया है <laughs> उसके बाद फिर से शुरू होगा और बड़ा अच्छा लगता है इस देखने में और एक जिज्ञासा रहती है ना कि कैसे शूट करते हैं टीवी सीरियल हो या फिल्म हो एक मन में जिज्ञासा थी कि देखने का तो वो हम लोग आज पूरा कर पा रहे हैं और उन चीज़ों को देख रहे हैं समझ रहे हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं एक्टर हैं उनसे भी मिल रहे हैं और आप सभी लोगों को जो रेडियो मधुबहन को इस वक्त सुन रहे हैं उनसे भी मिलाने की हमारी पूरी कोशिश जारी है तो आज के इस एपिसोड

से जाने के लिए हमारे साथ ग्रीस वसेकर है उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके पास इंटरव्यू दे सकूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चैनल आप चला रहे हैं काफ़ी पॉपुलर है और आशा करता हूं कि ये चैनल बाकी चैनल से आगे निकल जाए

थैंक यू सो मच गिरीश और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं करियर के बारे में सोचता है तो क्या आप इस इंडस्ट्री में आने के पहले इसी में आने के लिए सोच रहे थे या कुछ और सोच रहे थे या इस फील्ड में कैसे आपका आना हुआ उसके बारे में बताइए जी कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरे पापा देना बैंक में मैनेजर थे तो ऑबियसली घर पर यह माहौल था कि नौकरी करनी है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे फिल्म लाइन में इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा कि

मैं इसी दिशा में कहीं कुछ मेहनत करूं और आगे चलूं तो कुछ लोगों से मिलता गया कारवा चलता गया और आगे चल के राकेश सारंग जी के पास मुझे काम करने का मौका मिला उन वो खुद एक डीओपी और डायरेक्टर रह चुके हैं तो उनके पास मैंने बहुत अच्छा काम सीखा फिर धीरे धीरे डायरेक्शन में अपना कदम रखा फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना

अभी आज जाके मैंने कम से कम तीस से चालीस सीरियल को डायरेक्ट किया हुआ है क्राइम पेट्रोल है हरेकाश की चिड़िया है सारथी है अभी लेटेस्ट में चिड़ियाघर काफ़ी पॉपुलर सीरियल था दिल ढूंढता है जी पे था अभी जो कि मैं एक महाराष्ट्रन हूँ मराठी हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे मराठी लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए तो मैंने सोचा कि अपनी मदर टंग है तो मैंने मराठी में भी काफ़ी सारे सीरील किए हैं पिंजरा कुंकू

दिल गरी सुखीरा अभी ये सोनी मराठी पे एक नया शो आ रहा है मीतु जीत रे काफ़ी पॉपुलर है ये शो भी नया चैनल है सोनी मराठी लेकिन उसके बावजूद ये सीरियल काफ़ी पॉपुलर हुआ है लोगों को पसंद आ रहा है क्या बात है बहुत ही अच्छा आपने अपनी जो करियर की बातें हमारे साथ शेयर किया और इस फिल्म इंडस्ट्री में जो है काफ़ी समय से आप हैं पंद्रह बीस साल आपको हो गए हैं और जो जो नाम आपने बताया मुझे भी याद आ रहा है कि चिड़ियाघर हम लोग बैठ के देखते थे बड़े टहाके से हंसते रहते थे देख

<laughs> तो वो चीज़ें मुझे अभी भी याद आ रहा है तो आइए फिर से आप सभी जो सुनने वाले हैं श्रोता उनको भी याद आ गया होगा कि <laughs> टीवी के सामने बैठकर इन चीज़ों को जब देखते हैं तो एक खुशी होती है एक हंसी चेहरे पे बनी रहती हैं तो आइए आपकी मुस्कान को और बढ़ाते हैं और मैं चाहूँगा गिरीश वह हमारे साथ हैं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और गिरीश जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में फैमिली के बारे में और मदर फादर के बारे में कुछ बातें बताइए

जी मेरे फादर का जन्म अलीबाग में हुआ उसके बाद उनकी फैमिली बॉम्बे में शिफ्ट हुई फिर उन्होंने उनकी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने देना बैंक में जॉब शुरू की उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में काफ़ी अलग अलग जगहों पे काम किया उसके बाद फाइनली वो मैनेजर होकर रिटायर हो, हो गए मेरी मदर एक हाउस थी और मैं मैं दूसरी संतान हूँ मेरी एक बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी है

और मैं जब के छोटा था तो मैं मुझे घर में काफ़ी प्यार मिलता था मेरी और मेरी सिस्टर के बीच में 10 साल का अंतर है अच्छे, अच्छे। तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला घर में तो बाद में मेरी पढ़ाई लिखाई ख़त्म होने के बाद में फिर मैंने सोचा कि मुझे जॉब नहीं कर पाऊंगा मैं तो उस वजह से में फिर मैंने जॉब पसंद नहीं किया

फिर मैंने मैंने इस लाइन में काम करना शुरू किया तो मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई मेरी वाइफ भी एक एक्ट्रेस हैं अभी लेटेस्ट में एक सीरियल काफ़ी पॉपुलर हुआ संभाजी करके उसमें सोहेरा भाई का कैरेक्टर उन्होंने अदा किया था काफ़ी पॉपुलर हुआ सोहेरा भाई काफ़ी जाना पहचाना चरित्र है इतिहास का उनसे मेरी मुलाकात हुई एक सेट पर हम लोग एक मराठी सीरील कर रहे थे उस दौरान मेरी मुलाकात हुई फिर सिलसिला बढ़ता गया और फिर फाइनली हम लोगों ने शादी की दो में

अभी मेरी एक छोटी बच्ची है छः साल की है अभी स्कूल जाती है क्या नाम है उस बच्ची का शौर्या शौरिया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई आपने फैमिली के बारे में और आइए अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो शौर्य के लिए कोई गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहें इस एपिसोड के माध्यम से तो एक आध गाना आप सुनाइए उसे गाना बहुत पसंद है लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे जो मारा तोड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा

तो चलिए शौर्य अगर सुन रही हैं तो आपके लिए आपके डैड ने ये रेडियो मधुबन के माध्यम से ये बहुत ही खूबसूरत गाना डेडिकेट किया है तो आपके लिए खास और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी के लिए आप सुना है घोड़ा घोड़े की धूम पे, पे जो मारा थोड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा धूम उठा के दौड़ा

Come in.

ना तगड़ा है देखो कितनी

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और अभी अभी हमारी बातचीत हो रही थी गिरीश वसईकर जी से जो एक अच्छे डायरेक्टर हैं और कभी टीवी और फिल्मों के लिए उन्होंने काम किया है और 15-20 सालों से उन्होंने काम किया है और उनकी बेटी शौर्य के लिए उन्होंने बहुत ही प्यारा सा गीत याद किया था अर्शन आप सभी को भी वो गीत बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी मनोरंजन करता है ये गीत

तो आइए अब जैसे कि ग्रीस वसेकर जी जो फिल्म को शूट कर रहे हैं डायरेक्शन कर रहे हैं और एक टीवी सीरियल जो मी तुज हाय ये जो मराठी सीरियल का जो डायरेक्शन कर रहे हैं उसमें विशेष जो मेन लीड रोल पे हीरो एक्टर है वो है संग्राम जी जिनसे अभी हमारी बातचीत होगी तो आप सभी की तरफ से संग्राम जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जी बहुत बहुत शुक्रिया और कैसे हैं संग्राम जी जी मैं बहुत अच्छा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ

और आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लग रहा है हमें <laughs> बोल्ड वॉइस है और लाउड वॉइस है अच्छा लगा रहा हमें और मैं चाहूँगा कि संग्राम है <laughs> तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बात जी मैं मेरा नाम है संग्राम सालवी मैं बेसिकली हूँ कोल्हापुर से महाराष्ट्र में जो है और पिछले आठ नौ सालों से ये फील्ड में हूँ

मतलब कैमरे के सामने इसके पहले मैंने हिंदी थिएटर किया तीन चार साल तीन साल मराठी थिएटर किया और उसके बाद एक क्लिक मिला और मेरी एक सीरियल आई और उसके बाद मैं यहाँ हूँ मेरे परिवार में मेरे माँ हैं डैड हैं मेरा एक बड़ा भाई है भाभी है मेरी भी शादी पिछले साल हुई है तो अभी एक साल हुआ है मेरी शादी को बीवी है <laughs> सो ऐसा एक छः जनों का हमारा परिवार है बहुत अच्छे से रहते हैं

अच्छा लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और संगम जी आपका इस टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री में कैसे जुड़ना हुआ जी मैं पहले हिंदी थिएटर जैसे मैंने अभी कहा कि हिंदी थिएटर करता था मैं और मराठी थिएटर फिर किया और मराठी थिएटर करते करते मुझे एक ऑडिशन के लिए आया था तो ऑडिशन में ऐसा कहा था कि हीरोइन के भाई का रोल है

क्लीन शेव होना चाहिए ऑफिस लुक चाहिए मैं बोला ठीक है लेकिन उतना समय नहीं था हमारे पास कि हम मैं घर जाऊं और शेविंग करके कपड़े वपड़े चेंज करके आ जाऊं तो मैंने सोचा यहीं पास में ही है तो मैं जाके आ जाता हूं तो मैंने जो उन्होंने कहा था कि ऑफिस लुक चाहिए फॉर्मल सॉरी सब तो वैसे ना करता मैं उसके कम्प्लीटली अपोजिट था एक हमारे जो जीन्स आज फैशन में चल रही है वो फटी पटी सी जीन्स

नीचे एक लेदर का चप्पल था और शर्ट हाथ तक फोल्ड किया हुआ कान में बाली दाढ़ी तो जैसा मैं गया वैसा ऑडिशन दिया और उन्होंने मुझे कहा कि अभी हीरो का भाई नहीं अभी आप हीरो हैं <laughs> तो मैं जैसा था तो मुझे वैसे ही कहा कि जैसे आप हैं वैसे ही रहिए और हम आपको डेट्स बता देंगे कब सीरियल स्टार्ट हो रहे हैं और वैस वहाँ से मेरी जो शुरुआत हुई तो अभी बस चल रहा है और अभी एक सीरील कर रहा हूँ मी तु गिरीश वसईकर जी डरेक्टर हैं

तो अभी चल रहा है गिरिश सर और मैंने इसके पहले भी एक सीरियल की जो कुलस्वामिनी नाम था उसका हमने इसके पहले भी साथ में काम किया और अभी भी कर करी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना इस सफ़र के बारे में अब आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कोई नया है जैसे आपने कहा कि आप बिल्कुल अपोजिट वहाँ पर ऑडिशन देने गए थे और बहुत सारे नए लोग आते हैं मुंबई में खास करके अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए

तो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं सब लोगों को ये चांस मिलता कम है तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कहाँ कुछ कमियाँ रह जाती हैं या कहाँ उनको प्रॉपर चैनल से मिसिंग हो जाते हैं या फिर कुछ और चीज़ें जी मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेहनत और लक जब एक साथ आता है ना तो वो क्लिक मोमेंट रहता है अच्छा आप सिर्फ मेहनत कर रहे और आपका लक नहीं चल रहा तो आपका कुछ नहीं होगा या फिर आपका लक चल रहा है लेकिन आप मेहनत ही नहीं ले रहे

तो भी आपको कुछ नहीं होगा तो दोनों जब साथ में आते हैं तब होता है और वैसे बहुत सारे लोग आते हैं मुंबई में कि मुझे हीरो बनना है हीरोइन बनना है ये बनना है लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बनने के पहले आपको क्या करना पड़ता है कितनी मेहनत लेनी पड़ती है तो उस वजह से भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप करना चाहते हो तो पहले तो ये स्टडी करके आओ कि क्या क्या करना पड़ता है इन ये सब चीज़ें करने के लिए

या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो सब सीख के और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक पाएगा

कहने का मतलब ये है कि प्रॉपरली आप पूरा डेडिकेशन के साथ आए <laughs> बिना अगर डेडिकेशन के आप आ जाएंगे तो आप भी ख़ुद कन्फ्यूज़ हैं तो आपको और कन्फ्यूज़ करने वाले लोग मिल जाएंगे <laughs> तो चलिए एक बात ये अच्छा जो टिप कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में या टी में आपको आना है तो पूरे डेडिकेशन के साथ आइए मेहनत कीजिए लक आपको हमेशा अपने साथ रखिए ईश्वर को याद कीजिए

और तब तक मेहनत कीजिए जब तक आप सफल नहीं होते हैं बीच में छोड़ के मत भागी क्योंकि कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो उसका लास्ट पॉइंट तक आपको रिस्क करना ही है अगर बीच में आप पीछे देखेंगे चलो दूसरा कुछ करेंगे तो फिर ये चीज़ें ही जाएगा तो चलिए संग्राम जी से बाजें करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आगे इन फ्यूचर आप किस तरह के अपने आप को देख पा रहे हैं इस इंडस्ट्री में मैं आगे जैसे यहाँ पर आपके साथ बैठा हूँ बस

मैं जिंदगी भर अपने आप को ऐसे ही देखना चाहता हूं कि मैं ज़िंदगी भर काम करता रहूं और मेरे इंटरव्यूज चलते रहें। <laughs> और जाते जाते मैं चाहूंगा कि रेडियो मधुबन के माध्यम से देश विदेश के लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहें मैं मधुबन रेडियो की तरफ से अभी उनके साथ जो कर रहा हूँ मैं उन सबको श्रोताओं को बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी बात हुई कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए डेडिकेशन चाहिए चाहिए तो मैं

बोलो ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ने आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप अपना 100 प्रतिशत देंगे तो ही आप सफलता पाएंगे या तो फिर बिना 100 प्रतिशत के आप सफलता आपको पूरी नहीं मिलेगी तो आपको 100 प्रतिशत किसी भी फील्ड में हो आपको 100 प्रतिशत मेहनत करनी ही है और दिवाली आ रही है तो दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएँ आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ अच्छे से दिवाली मनाइए पटाखे मच जलाइए

दिए जरूर जलाइए लेकिन पटाखे मत जलाइए थैंक यू संग्राम जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया दिवाली की शुभकामनाओं के साथ एक मैसेज भी कोट किया आपने फटाखे मत जलाइए दिया जलाइए हमारा भी यही कहना है कि आप पटाखे न जलाती हुए दिया जलाइए और दूसरों को भी दिया जलाने के लिए हेल्प कीजिए क्योंकि हम लोग वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है आज मन के अंधेरे में है खास आपकी बातों से आपकी थोड़ी सी मदद से किसी के मन के अंदर का अंधकार दूर हो जाए

तो जीवन में हमेशा प्रकाश हो सकता है तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार संग्राम जी को एन ग्रीस वसाईकर जी को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ दिन दुगनी, रात चौगनी और तरक्की करें इसी तरह आगे बढ़ते रहें ऐसी शुभकामना के साथ बहुत सारी दुआएं और चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना है फिर मिलते हैं अगले मोड़ पर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते एक गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो

वो है दिवाली चिन्हू पप्पू और चिट्टी हो गए नहा के तैयार पापा के दिए नए कपड़े के हो गए वो तैयार दिवाली दिवाली मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और दोनों से तोहफे भी मिले रंगोली पे दिन सजा के उसे और

बना दिया फुल चड़ी को जलाकर खुशी से नाचने लगे हम सब चरखी अनार रॉकेट चलाकर खुशी से झूम उठे हम सब दिवाली दिवाली बटा को आवाज सारी धरती पे

छाया सबको बहुत पसंद है दिवाली का ये जगमगत हाथ हम सब मेघे